महाभारत आदि आदिपर्व पंचाशीति तमोध्याय राजा यजाति का विषय सेवन और वैराग्य तथा पुरुष का राज्य राज्यभिषय करके वन में जाना वै सम्पावाच पौरवेनाथ वैसा जनु सात्मज प्रीति युक्त नृप्रेष्ठ चार विषयान प्रयान वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय नहुष के पुत्र ने पुरो की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभिष्ट विषय भोगों का सेवन आरंभ किया यथा यहा काम यथा कालम यथा सुखम धर्म राजेन्द्र यथारहति स एवि राज उनकी जैसी कामना होती जैसा उत्साह होता और जैसा समय होता उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे वास्तव में उसके योग्य वे ही थे देवान तर्पय यज्ञ श्राद्ध तदवत पितृ नपे दीना अनुग्रह काम श्य उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को श्राद्धों से पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दिन दुखियों को और मुँह मांगी भोग्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया अतिथे नन्न पान विषय परिपाल संसन शुद्रश्च दस्य सन्निग्रहण च धर्मेण च प्रजा सर्वा यथावत अनुरंजयन यया ते पाल या मा वे अतिथियों को अन्न और जल देकर वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके शूद्रों को दया भाव से लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा याति ने समस्त प्रजा का पालन किया सिंह धर्म से चार सुखमोत्तम वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे संपूर्ण विषय उनके अधीन थे और वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे स संप्राप्य शुभान काम तृप्त खिन्न से पार्थिव कालम वर्ष सहस्रांत सस्मुजाधि परिसंख्याल कलाकाशाच प्राप्त राजर्षि सहस्र परिवत्सरा विश्वाचा सहित रेबे ब्यभ्रजल नंदन वने अलकायां स कालम तो यदा स कालम कालं, कालं धर्मात्मा तम महीपति पूर्णम मात्रत कालम पुरवाच वे नरे शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे परंतु जब यह बात ध्यान में आती कि यह हजार वर्ष भी पूरे हो जाएंगे तब उन्हें बड़ा खेद होता था काल कालतत्व को जानने वाले पराक्रमी राजा यजाति एक एक कला और काष्ठा की गिनती करके एक हजार वर्ष के समय की अवधि का स्मरण रखते थे राजर्षि यजाति हजार वर्षों की जवानी पाकर नंदन वन में विश्वाची अप्सरा के साथ भ्रमण करते और प्रकाशित होते थे वे अलकापुरी में तथा उत्तर दिशावर्ती मेव शिखर पर भी इच्छा अनुसार विहार करते थे धर्मात्मा नरेश ने जब देखा कि समय अब पूरा हो गया तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले यथा कामम साहम यथा कालम अरिंदम से विषया पुत्र यौवन न मया तव शत्रुदमन पुत्र मैंने तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया है न जातु काम काम उपभोगे न साम्यते हविषा कृष्णवर्तमे वह भूय एवा विवर्धते परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती अपेतु तो घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है यद पृथिव्या्यम पशु स्त्रिय एक न पर्याप्त तस्मात्ष् परित्यज इस पृथ्वी पर जितने भी धान जौ स्वर्ण पशु और स्त्रियां हैं वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भीर्भार भीर्या नीवतीन् जीतीती जीत या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भीर्या न जीती जीत यो सौ प्राणा तिको ताम तृष्णा त्यजत सुखम खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग है उस तृष्णा को त्याग देने वाले मिलता है पूर्ण वर्ष में सहस्त्र तथा दिनम तृष्णा मम स्विजाते देखो विषय भोग में आसक्त चित्त हुए मेरे एक हजार वर्ष बीत गए तो भी प्रतिदिन उस विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है तस्मा देनाहम त्यक्वा ब्रह्मण्धाय मानस निर्द्वन्द्व निर्ममो भूत्वा चरेश मे मृग मैं इस तृष्णा को छोड़कर परब्रह्म परमात्मा में मन लगा द्वंद्व और ममता से रहित हो वन में मृगों के साथ विचरूँगा पुरो प्रोक्त भदम ते गृहादम स्वयौवनम राज्यम छेद गृहाम हि मे प्रियुत पुरो तुम्हारा भला हो मैं प्रसन्न हूँ अपनी यह जवानी ले लो साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो वे सम्पायनवाच प्रतिपे ज राम राजा यया नाह यौवनम प्रतिपेदे च पुरुस्व पुनरात्मन वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय उस समय नहुषनंदन राजा याति ने अपने वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपने युवा युवावस्था प्राप्त कर ली तुम काम पति पुरम पुत्र कनीयसम ब्राह्मण प्रमुखा इदं वचनं अब्रुवन जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराजे आती अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले कथम शुक्रश नपता देवया न्यासुतम प्रभो ज्येष्ठम जदुमती क्रम्य राज्यम पुरो प्रयक्षसी प्रभो शुक्राचार्य के नाती और देवजानी के ज्येष्ठ पुत्र यदू के होते हुए उन्हें लांग कर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं यजुर्जे यजुर्जेषस्त वसुतो जातस्तमु तुर्वसु शर्मिष्ठा दुर्यो दुह्यू ततो नो पुरुवचन यदो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं उनके बाद तुर्वसु उत्पन्न हुए हैं तदनंतर धर्मिष्ठा के पुत्र क्रमशः दुर्यो दुर्यो अनु और पुरु हैं कथम तो ज्येष्ठानिक्रम्य कनीया एत सम्बोधयाम स्वाम धर्मम तम प्रतिपा ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज का अधिकारी कैसे हो सकता है हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं आप धर्म का पालन कीजिए या आतिर्वाच ब्राह्मण प्रमुखा वर्णा सर्वे सुण्वंत में वच ज्येष्ठम प्रति यथाज्यम न दें कथम च ने आति ने कहा ब्राह्मण आदि सब वर्ण के लोग मेरी बात सुने मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं देना है मम ज्येष्ठेन यतुना योगो नानुपालिता प्रतिकूल पितुर्यच सता मत मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है जो पिता के प्रतिकूल हो वह सतपुरुषों के दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है माता पितृर्वचन कृद्धि पश्य सुत सपुत्र पुत्र भद्य वर्तते पितृमातृषू जो माता और पिता की आज्ञा मानता है उनका हित चाहता है उनके अनुकूल चलता है तथा तो माता पिता के पति प्रति पुत्रोचित बर्ताव करता है वही वास्तव में पुत्र है पूरा ततः पुत्र पर आत्मन सुसदृशपुत्र पितृदेवर्षि पूज्य दे योबा गुणक सपुत्रो ज्येष उच्य से ज्येषा सभाक्षुण लोके पर श्रेयान्पुत्रो गुणोपेत सपुत्रो नेतरो वृथा वदी धर्म धर्मा पितृण पुत्र कारण पूत यह नरक का नाम है नरक को दुख रूप ही मानते हैं पूत नामक नरक से त्राण रक्षा करने के कारण ही लोग इहलोक और परलोक में पुत्र की इच्छा करते हैं अपने अनुरूप पुत्र देवताओं ऋषियों और पितरों के पूजन का अधिकारी होता है जो बहुत से मनुष्यों के लिए गुणकारक लाभदायक हो उसी को ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं वह गुणकारक पुत्र ही यहलोक और परलोक में ज्येष्ठ के अंश का भागी होता है जो उत्तम गुणों से संपन्न है वही पुत्र श्रेष्ठ माना गया है दूसरा नहीं गुणहीन पुत्र व्यर्थ कहा गया है धर्मज्ञ पुरुष पुत्र के ही कारण पितरों के धर्म का वखान करते हैं यदु ना हम अवज्ञात तथा तुर्वथुना पितर दुर्युना चाना चय्यव्या यदु ने मेरी अवहेलना की है दुर्वसु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है पुरुणा तो कृतम वाक्य मानित विशेषत कनी यान ममदायाद झिता ये न जरा मम पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया मेरी बात को अधिक आदर दिया है इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है मम काम सच कृत पूर्ण पुराणाम मित्र रूपिणा शुक्रेण चरो दत्त काव्ये नोशनसा पुत्रो यस्वान्वर्ते स राजा पृथ्वी पति भगवत पुरु राजताम पुरु ने मित्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की है स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो अतः मैं आप लोगों से विनयपूर्ण पूर्ण आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करे प्रकृत हो यह पुत्रो गुण संपन्नो माता पित्रो सदाम कल्याण पृथ्तम प्रजा प्रजावर्ग के लोग बोले जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हित हो वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है वही सम्पूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है अरह पुरुद प्रियव वरदान शुक्रश न सत्यम वक्तर पुरु आपका प्रिय करने वाले पुत्र हैं अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार यही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं इस निश्चय के विरुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता है वै समाणुआच पौरजान पद सुच ततः राज्ये राज वह सम्पान जी कहते हैं नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा तब नहुसनंदन जयाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया दत्वा च पूर्वे राज्य वनवासा दीक्षिता पुरा स राजा ब्राह्मण ही सह इस प्रकार पूर्व को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा याति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए यदो सुजाद तुर्वसोर्जमुना स्मृत दुह्योस्तास्तु भोजाम भोजां मृेक्ष जात यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए तुर्वसु के संतान यमन कहलाई दुह्यु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनुसे मृक्ष जातियाँ उत्पन्न हुई पुरुष पौरव वंशो युव राजा जन्मे जय पुरुषे पौरव वंश चला जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो तुम्हें इंद्र संयम पूर्वक एक हजार वर्षों तक यह राज्य करना है इति श्री महाभारती आदि परमि संभव परमि युपाख्या पूर्व समाप्त पंचाशीतम इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उपाख्यान के प्रसंग में पूर्वयात समाप्ति विषयक पच्चीस पंचाशीवा अध्याय पूरा हुआ पचासीवा अध्याय